जो श्लोक बताना था लिखिए जीव ईशो तथा चिथाजी जीव ईशो तथा विशुद्धा चिथाजीशोर् अविद्या जीव ईशो विशुद्धा तथा था जीवेश अविद्याचम अनादय वेदांत मत में छह चीजें अनादि मानी अनादिंग कौन सी छह चीजें है जीव अनादि है कल्पित से जितने कल्पित है सब अनादि जीव अनादि है ईश्वर अनादि है वह ब्रह्म भी अनादि जिसमें कल्पित भी अनादि मानी जाएगी बस इतना अनादि और आनंद परेशी और शांत तथा जीवेश जीव और ईश्वर के बीच जो भेद है वह भी अनादि है। अविद्या भी अनादि है और इस अविद्या के चैतन्य के साथ जो संयोग है जो संबंध हुआ काल में कभी वो भी अनादि मानी जाएगी अविद्या तोग अविद्यादि है और अविद्या का चित्त के साथ जो योग हुआ मैंने ताजात्मक जो हुआ वह अभी अनादि छ चीजें हमारे मत में अनादि मानी जाती है अदय कभी इनकी उत्पत्ति के बारे में पूछना नहीं है ये कहां से आए कैसे हुआ क्या हुआ हो गया बस ये छह अनादि हो गए ब्रह्म नित्य है सत्य है वो भी इसलिए अनादि कह दिया जाता कल्पना का दृष्टि कल्पना का अधिष्ठान को भी अनादि कहना ही पड़ेगा न कल्पना अधिष्ठान को भी कल्पना दृष्टि वास्तव को न अनादि है ना अनंत है ना आदि है ना है। अंत है कुछ नहीं आदि अंत अनादि अनंत आदि सकल धर्म से रहित है वो लेकिन सापेक्ष कथन हो गया ये पांच जो है, इनकी अधिष्ठान होगा वो भी अनादि होना ही चाहिए तो नहीं हो सकता है ना कल्पना अनादि हो और शादी हो, बन जाए इसलिए कह दिया जा जाए जा, भी अनादि कह दिया जा जाता है उसका तात्पर्य यह नहीं समझना कि अनादि तो कोई धर्म उसके अंदर है ऐसे प्रश्न सापेक्ष कात्र ही है है कहां ये कौन संशय कहाँ है इसमें इसमें कोई संशय नहीं हमका निर्वचनीय वादी है ही निर्वचनीय बहुत ही कुछ भी निर्वचनीय है नहीं संसार हम सब निर्वचनी व्याख्या कौन कर सकता है एक में अद्वित कोई लक्षण ही नहीं हो सकता है तो निर्वचन क्या करो एक में है निर्धर्मज्ञ है निर्गुण है निराकार है निरवय है निष्कल है निष्क्रिय है क्या लक्षण करोगे क्या निर्वचन करोगे धर्म का निर्वचन हो नहीं सकता और बाकी तो मित्य है उनका हो नहीं सकता इसे हम तो सर्वानिवेचनीयवादी हैं वेदांत तीसरे खंडन खंडन का जो लक्षण बनाया गया ऐसा चीज है जिस वाणिजन क्या प्राप्त निर्वचन क्या होगा अति सब शब्द जाल केवल आपको शब्द जाल से बाहर करने के लिए है ये रखा शब्द जाल कर क्या रहे हैं आप ये माया से निकालने के लिए मिथ्या साधन मिथ्या बंधन को दूर कर रहे हैं ये लक्षण का। बस <laughs> और कोई रास्ता नहीं है अब क्या करे अब आदमी की तरफ भ्रांति बैठी है भ्रांति का निवारण कैसे होगा इस भ्रांति का निवारण करने के लिए और कोई ऐसे सत्य साधन ही नहीं है तो तो तो और क्या और कोई रास्ता ही नहीं है इसलिए कहते हैं कि हम कर देते ब्रह्म साउट सूत्रात्म स्वरूपत्मा का स्वरूप विस्तार करने के पश्चात तस्वस्था पंचीकृत भूत कार्योपाधिकम विराजम दृष्टान्त विशद यती उसी का वेद है पंचीकृत भूतात्म कार्योपाधिक विराट नामक जो अवस्था है उसको कथन करने के लिए दृष्टान्त त्रय को पहले समझा देते हैं जिन तीन दृष्टान्तों के आधार पर हम बातें सिद्ध कर रहे हैं उन्हीं तीन दृष्टान्तों को लेकर बोल रहे हैं आतपातलोको पटोवा वर्णपूरिद्यम वकार से ये दुनिया स्पष्ट कब होता है जो सूर्य उग जाता सूर्य का उदय से पूर्व काल उषा काल में, मंद में स्पष्ट नहीं था स्पष्ट था सूर्य ने सूर्य की, की किरण उनसे जो प्रकाशित इस लोक के समान स्पष्ट है विराड़स्था दूसरा दृष्टांत पटोवावर पूरी तो व कपड़ा जिसके रेखाएं खींची गई थी उसे रंग भर दिया अवस्पष्ट हो गया इसे ये राजा है ये सिंहासन ये पेड़ है ये पशु है ये दासी है ये, ये सेवक है मंत्री प्रजा है सब पता लग गया ना कब पता चलता है जो रंग भर दिया जाता उसके पहले चित्र अस्पष्ट थे और अब रंग भरने पर चित्र था स्पष्ट हो गई सस्यम वत्म अथवा वो अंकुर दिशा पता नहीं चल रहा था जब वो सब्स बन गया पत्ते लग गए तो पत्तों से पहचान लोगे ये टमाटर का पौधा है भिंडी का पौधा है बैगन का पौधा है अमुक का पौधा है पत्तों को देखकर के लगभग आप पहचान लेते हैं फलीभूत हो गया पौधा बन गया और फल ही दे दिए फिर तो कहना ही फल आप खाने लगोगे तो अस्थयी भेद प्रती हो जाएगा ये टमाटर का फल है बैगन का सब्जियां लग गए सब, सब फल लग गए पहले पहचान हाँ ना भी हो पत्तों से पल लगने की बात तो सब सबको स्पष्ट हो ही जाता है तब पंचकृत पंचमाभूत आत्म जगत उत्पत्ति के पश्चात ईश्वर का जो विराटता है सभी को सुपष्ट हो जाता है सूर्योदय आतपेन प्रकाशित लोक यदि आतपा भात लोक सूर्योदय के न से प्रकाशित लोक को हम क्या कहते हैं आतप आभात लोक तो सद्भाव ब्रह्म ऐसे विराट नमर जगत भी है क्या ये ईश्वर का सूर्य शरीर हूं तो शायद तो, तो ऐसा ही जगत है और जो तोड़ मोड़ कर रहे हैं इसमें बड़ा मुश्किल है ईश्वर के ऊपर चलाना हुआ फिर ईश्वर का शरीर है ना हम खोदेंगे इस खोद रहे हैं मुश्किल काम हो जाएगा ऐसे भाव करेंगे तो मुश्किल होगा कैसे कुद्दा चलाएगा कोई तो भिंटी में चलाते हैं तो दा चला देते हैं हावड़ा चलाते हैं खुरपी चलाते हैं कैसे चलाएंगे आप ये महसूस कर रहे हैं ये सारा जो सृष्टि है वो ईश्वर का ही शरीर है ये जो पृथ्वी है ईश्वर का चमड़ा है और ये जो बाल है उसे बाल है बताता है ना उसको ये जो पेड़ पौधे क्या, क्या है उसके बाल है सारे ये पेड़ पौधे घास सब उसके बड़ा पेट बड़ा चटा समझ लो रही क्या बड़े बाल हो गए हैं ये छोटे बाल हुए बड़े बाल है परमात्मा के शरीर का बाल उखाड़ तो बाल काट देते हैं कहीं उखाड़ देते है ना ही तो हुए आप भी तो सफाई तो है। और कर रहे हो करतीफाई तो कर रहे हैं आप हम जो हैं, गार हाँ, हैं, वो, तो, वो भी तो सफाई है, है? वो काम हिंसा जी। वो भी सफाई तो कर रहे हैं परमाहत्मेश्वर के चमड़े पर जो अनावश्यक उगे हुए बालों को तो काट रहे हैं आप गर्द कहाँ कर रहे हैं जैसे नाई सफाई कर रहा है तो आप भी तो सफाई कर रहे हैं उसका आप हिंसा कैसे ले रहे हैं आप ये भाव कीजिए ना अनावश्यक जो उग गए थे उसको हम काट दिए जैसे आपके अनावश्यक बाल जहाँ जाते आप उसको काट देते हैं सारी दुनिया के थोड़े आप मुंडन करके फिर रहे हैं अपनी खेती का तो करते हो केवल जरूरत जहा उत ही कर रहे हैं है अपने भी शरीर को पूरे बाल थोड़े मुंडन करने जा रहे हैं यहाँ सिर में जहाँ जाता होगे गया दाढ़ी वाड़ी मुझे ट्रिम ट्रिम करके कला आ गया ना ये मिल कर ज्यादा लग गया थोड़ा काट दिए पूरा नहीं उखाड़े आप तो पूरा कर देते होट देते है तो ऐसे लोग अपने अपने हिसाब से करते हैं कोई पेड़ को थोड़ा थोड़ा छाट देते है ना पेड़ों में क्या करते है पेड़ को थोड़ी हर बार उखाड़ते हैं आप खेती में जब सब्जी का बीच घास होता है उसको तो पूरा उखाड़ते हो यानी पेड़ को तो पूरा उखाड़ते नहीं वो, नहीं वो जो जो तो छांट देते हैं ना आप भी चोटी को छोड़ते नहीं छोड़ देते ये तो है नही चोटी को भी काट देते हो सन्यासी मुंडन कर देता उसको भी सन्यासी को तो वो भी चल करी है तो इसमें निर्भर है ना हर व्यक्ति के ऊपर निर्भर है कौन कैसा है कैसा क्या है अपने अपने हिसाब से काम चलता है इसे इसलिए कर रहे हैं कोई पाप नहीं घास को तो करें, तो वो तो लोग कह रहे थे जो शास्त्र ज्ञान नहीं ना मूर्ख लोग हैं फूल तोड़ना भी पाप कहते हैं अरे ये तो कहना कि वो सब उस अवस्था में पहुंचे हुए लोग हैं ना फिर वो करे परमात्मा के शरीर पर मैं चल रहा हूँ ये तो नहीं समझ तो। रहे तो तो बालों नहीं? क्या बाल ना गए। एक और एक दूसरे अंग पर चलता है चलता? है कि नहीं जब परमात्मा तो आपका क्या दोष है ये विवेक भाव में लोग उल्टा से लिख दिए अमूर्ग उस पर भ्रांति पड़ जाते गलत लिखा उन्होंने राम बहुत गलत लिखे हुए है, तो है।, है। बहुत क्या गलत है क्या उन्होंने अपने सर के बार बार बेहत फेरा नहीं गयी तो से पूछिए कटवाते थे ना ये क्यों कटवाए थे क्यों कटवा आप भगवान का अवयव है ना वो भी क्योंकि जब आप घास को तो भगवान का अवयव मान रहे हो इस शरीर को भगवान का अवयव नहीं मान रहे हो यह अज्ञान है कि विवेक है तो फिर आप उनको विवेक कैसे कह रहे हैं करें विवेकी आदमी हो वो जिस तरह से घास को घास संसार का एक हिस्सा है इधर से शरीर भी क्या है? संसार का हिस्सा राट परमात्मा का एक अवय ये भी है एक अवय वो भी है एक अवैव दूसरे अवैध पर जाने पे आप घास नष्ट हो जाएगा घास वैसे भी धूप से नष्ट हो रहा है गर्मी के दिनों में सूख जा रहा है तो हम कहते हैं एक अवैध का दूसरे अवय के संबंध होना कोई दोष नहीं है जैसे आप अपने हाथ से बालों पर हाथ फेर दिए तो बाल नष्ट हो गए तो अपने पैरों से आते घास पर चले गए एक अवैव दूसरे अवय पर तो गया विवेकी किसको कहेंगे जिस तरह से विराट को समझेंगे तो कहेगा वो, वो गलत कुछ नहीं है इसमें बहुत बड़ा कहानी एक आता है दक्षिण में किसी राजा का कहानी अखबार का पता नहीं किसका है एक राजा ने कहा कोई आदमी अपने पैरों से किसी राजा के छाती पर लात मारे फिर तो क्या दंड देना चाहिए सभी ने घोषणा कर तुरंत पैर काट जितने मंत्री संत थे सबने कह दिया राजा को महाराज अब क्या देर कर रहे हैं उसको पैर काट दीजिए बुद्धिमान एक मंत्री था चाहे तेनालीराम कृष्णा हो चाहे बीरबल हो चाहे कोई भी हो किसी ने भी कहानी में आया हो किसी की भी कहानी हो मंत्री जो विवेक की तो उसने क्या कहा नहीं रुक जा उसके पैरों में सोने की कड़े पहना तो पागल हो गए यार क्या मंत्री है एक आदमी राजा को लात मारा चाहते थे और उसके पैरों में सोने के कंगन पहना के उसको और सम्मानित किया दे। है। तो उसने गा शांत रही पहले आप समझिए आखिरी में राजा के छाती का ऊपर पैर लात कौन कर सकता है सुन सकता है क्या आप और हम कर सकते हैं नहीं कर सकते फिर कौन कर सकता है राजा का सुकुमार तो पुत्र ही होगा कभी ऐसा होगा पुत्र कौन सा बड़ा हुआ नहीं बिल्कुल शिशु जिसको प्यार कर रहे होंगे और प्यार कर रहे हैं और राजा साहब का दाढ़ी मुझे पैर काटो बोलने वाले विवेक है इसी तरह से यहां भी तो है उससे भगवान के शरीर के रोम है मान लो क्या घास पर आप पुत्र चल गए तो दोष है क्या विवेकी क्या कहेगा भगवान खुश होंगे मेरा बेटा मेरे हरे भरे घास पर बालों के ऊपर चल रहा है पिता खुश होगा कि नहीं, बेटे के बढ़ने से, सोने का गंगन बहनाया राजा ने तो उसे परमात्मा तो अभी आप पुत्रों को जब घास पर चलेंगे तो खुश होगा कि दुखी होगा ये जो बोल रहे हैं घास पर चलना पाप है <laughs> पुरुषों में भाग नहीं आती है। सब काम करना चाहिए उसमें अनन्या भाव रखो ना ये भी अवयव, वो भी अवय अवयव अवयव-अवयव से जो है परस्पर व्यवहार कर रहा है जैसे हमारे दो भाई आपस में काम कर रहे मिल करके एक दूसरे की स्वच्छता के लिए तो कर रगड़ गया आप क्यों रगड़ रहे रगड़ ना पा रहे दो भय रगड़ गए ना लेना रगड़ रहे हैं इससे सफाई होगी साबुन लिया रगड़ दिया हाथ यूं कर देते हैं धोते हैं बुरा लगता है, है।, है आपको अब आप करते कि नहीं करते क्यों करते है? जैसे दो अवयों का संबंध आदि जो हो रहा है उसे रगड़ाई हो रही है कोई बाल भी टूट जाए रगड़ने में यहाँ के बाल भी टूटेंगे कई बार भोजन बनाते हो ये सब जल जाते देखा होगा जल रहा कि नहीं जल रहे, नहीं रहे क्या पाप लगा आपको तो? क्यों नहीं जला आप ही के शरीर का एक अभ्य को आप खुद जला रहे हैं एक कार्य विशेष के दृष्टिकोण से आप करते रहे भोजन बना रहे सभी से सेवा में उसे जल गया तो पाप नहीं मानते हो इसे जनहित में या घास यदि या घास को जला भी देंगे इकट्ठा करके क्यों मच्छर होएगा? वो तो मच्छर से सब लोगों को परेशानी होगी इसे आपने घास जला दिया तो दोष नहीं है तो भगवान खुश होंगे इसमें गलत है मानना जिसको भी वेक दृष्टि नहीं है वो ये सब गलत बोलेगा उसके नीचे रहते हैं भगाओ ढंग से भगाओ उसको कीड़े को तो भगा दो अलग कर दो जरा उसको क्योंकि बने रहेंगे तो क्या होगा घास वहां पर कीड़े और बढ़ेंगे जहरीले कीटाणु बढ़ेंगे मच्छर बढ़ेगा उसे नुकसान किसका हो रहा है समझ लो अत समाज के हित में उनको जलाना ही श्रेष्ठ ना हाँ जला दो मेढक कोड़ा को तो को भगा भगा दो सब और जीवत से जीवन ये भी बात है जीवो जीवन भागवत में विद्र को पता है मैत्री एक जीव दूसरे जीव का अन्न होता है एक जीव दूसरे जीव का अन्न जीव दूसरा है जो प्राण धारण कर दो उसका अंत है चल रहा है, लगता, नहीं है। का जो, में जो कही गई है बात हिंसा का वर्ण किया जितना उतनी कोई हिंसा मानना चाहिए बाकी सब लौकिक व्यवहार में जो इनको हिंसा कथन करना अलवेकी का ये सब आवश्यक कर्तव्य इसके बिना होगा अब खेती है अभी घास है गुड़ाई नहीं करोगे तो फसल ही नहीं होगी मरो कहा हिंसा नहीं मानेगा। जाता जैसे आपके फोड़ा हो गया आप उसको क्या करोगे ये तो फूंगसी हो गई आप जान बच के सू लेंगे खेत करेंगे फाड़ देते हो उसको बाघ निकालते हो मलम लगा देते हो क्यों करते हो इधर से परमात्मा परमार्थाट शरीर में वह गंदगी कूड़ा है मुद है ना कूड़े का ढेर हो गया जगह मुद इकट्ठा हो गया वो सब निकालती नहीं निकालती युक्ति से युक्ति से उसको मिटाओ कूड़े को ये सब दोष नहीं है लोग इसको अविवेक पूर्व कुछ भी खतम कर देते और लोग को भ्रमित कर दिया और लोग उल्टा क्या हो गया पापी बन गए जो पुण्य कर्म था उसको पाप कर्म कह लिया लोगों ने नतीजा यह हो गया लोग पाप कर्म लग तो गए कर ऐसा नहीं है इससे इस परमात्मा का शरीर है इससे भी जहां चिड़फाड़ करो चिड़फाड़ कर के काम करो उसको ठीक करो गड़पड़ है शरीर को चीरफाड़ कर रहे हैं आप ही का पहाड़ को तोड़िए जरूरत पड़ेगा कर रहे हैं हम लोग सब्जियां खा रहे वो दूसरा शरीर है उसको खा, खा रहे दाल खा रही कुत्ता बिल्ली को खाते नहीं है अपना अपना विचारत्विक है हम लोग सातविक आहार लेने चाह रहे हैं इसलिए हमने उसको तो त्याग दिया खाने वाले भी खा रहे खा रहे छिपगली खा रहे सब खा रहे चुपगुल के अचार बना के खाते तो खाने वाले खा रहे आपको के बुरा लगता है प्याज वसुन खाने वो खूब खा रहे हम लोग नहीं खाते नहीं सब अपने अपने है। जिसकी जो आपको जो अच्छा लग रहा है आपको लगता है हम बहुत बढ़िया है ठीक कर रहे हैं एक दूसरे के लोग भी खराब है अब हमारे लिए तो प्याज वसुन खाने वाला भी खराब है अब आपके लिए जो मांस खाने वाला खराब है क्योंकि आप प्याज वसुन खाते हो आपके लोग खराब नहीं कि व्यक्ति व्यक्ति पर निर्भर है अपना अपना दृष्टिकोण है शास्त्र दृष्टि से अलग चीज है आपके व्यक्तिगत विचार अलग चीज होती है तो शास्त्र जिसको पर है वो कभी नहीं कहेगा हलचल में करना पा कहेंगे जरूरी है दवाई के रूप में लेंगे तब तो आसपास के रूप में लेंगे तो लोग तो स्वाद के लिए ले रहे हैं दवाई के रूप में तो नहीं लेते तो आप इस्तेमाल करना यह हुआ ना ये बढ़िया सब्जी में छाउ करके बढ़िया तेल में तरफ करके जो है मसला डाल करके करके स्वाद में खा रहे हैं तमोगी हो रहे हैं तो इसको नोट पढ़ाते पढ़ा पढ़ा पढ़ा तो बहुत बार बोलते रहते हैं। बहुत सारी चीजें बताते रहते सब चीजें हैं कि चीज के इस्तेमाल पर ले कोई चीज गलत नहीं है कोई चीज प्रतिशत सही नहीं है हर चीज अलग अलग स्थिति में अलग अलग तरीके से ग्रहण करना पड़ता है प्रमाण दे रहे विराट क्या प्रमाण है श्रुति प्रमाण है विश्व रूपाध्याय उक्तुक्ति पौरुषे धात्र गीता में जो ग्यारहवीं अध्याय विश्व अध्याय यही विराट पुरुष का प्रमाण है और वेदों में जो पुरुष सूक्त है रुद्री का दूसरा अध्याय वह भी प्रमाण है विराट पुरुष शरीर सहसा पुरुष सहस्रक्षा शरीरों द्वितीय पुरुष तो उसके अवय क्या इस विराट पुरुष के अंदर शरीर में कड़े ब्रह्मा जी से लेकर के सूक्ष्मतम कीट पर सब परमात्मा का धात्रादि स्तंभ परियंतान त्य अवयवान विदु वह इनका अवय अवय करके समझा। अब देखिए ना हम लोगों की व्यवहार इतना बड़ा विचित्रता है और सब्जी में कीड़े पड़ जाए अब क्या करते हैं हटा करके अमनया करके हिसाब से पूरा कीटाणु है पूरा कीटाणु है वो और उसको आप बढ़िया से खाते भी नहीं खाते घृणा कर हैं जितने जानते जानते तो है है ना ना देख रहे हैं ना, आप जानते हैं आप ये सब बैक्टीरिया दूध दही जो बना पूरा है, पूरा बैक्टीरिया ज्ञान रहते भी कीटाणु में है। और दूध बल्कि क्या है पूरे गाय का कैल्शियम निकल रहा है हड्डियां निकल रही हड्डी है इसे उसे कैल्शियम खिलाना पड़ता है गाय को तो जब तक दूध देती रहती है बच्चे को क्या करते है? हैं पान के साथ बढ़िया शरीर के अंदर जो और मजबूती आएगी और उसे किस तरह कमजोरी नहीं होगी बच्चे दस महीने साल भर भी, तो भी कमजोर नहीं होगी और ये खाना पड़ गए पान पत्ते सो सो नहीं रखा सुपारी रखा पान पत्ते पे क्यों लगा दे हल्का सा चूना और उसमें सबसे बढ़िया दवाई न हर चीज का गुण अलग है ना हर चीज के गुण अलग अलग तुलसी के पत्ते भी थोड़ी ला सकते हैं उसी भी दवाई है लेकिन, अलग कौन काम किसे लेना है तो जानना पड़ता है है तो पर भी है। इस चीज के लिए क्या उपयोग करना है सोच के। सब आयुर्वेद शास्त्र में लोगों ने समझा दिया ने है ऋषियों ने लिखा है बहुत सारे तो इस हैं है, है, इसलिए है पानी क्या देते सड़ गया है सब्जी फेंक देते तो। वही दही सड़ रही है उसी कड़ी बना के पी जाते दही भी सड़ती दही को भी आप फिर भी कुछ न कुछ बना करके वो खाती तो दौर्ण दौर्ण। है। सब कुछ ही अवयान ये सारे चीज अवय समझो इसलिए अवय आपस में व्यवहार करते रहते हैं कोई दिक्कत नहीं विश्वपाध्याय यादव चीत रूप उदितम इति आकांक्षा या आदि में किस प्रकार का विराट शब्द का वर्णन हुआ है ऐसे आकांक्षा किए जाने पर में ब्रह्मास्तम पर्यत जगत रूपम रूप ब्रह्मा से लेकर के समस्त जगत रूप ही कथन हुआ है प्रकृत किम आयातम इत्याशंक्य इतने बात कह करके प्रकृत स्थल में आप क्या कहना चाह रहे हैं का क्या कार्य प्रत्येक होने से किसी को भी ईश्वर मानकर आम के पत्ते को भी आम का आम का व्यवहार हो जाता है दाली में व्यवहार हो जाता है पेड़ में व्यवहार हो जाता है क्या खा रहे हो आम खा रहा हो अरे आम इतना बड़ा फल पूरा खा रहे बड़े तो खा रहे हो। आम खा रहा बोल देते हो अब ये नहीं, आम फाक का रहा। तो होगा ना आम का एक फाक को मैं खा रहा हूँ देख देखो कि वास्तव में तुम किसी की भी चीज को ईश्वर के रखने से पूजा कर सकते हो सारे संसारी क्या है ईश्वर का शरीर है इसे लोग गलत नहीं है किसी पत्थर पर रखा लाल पिला कर दिया उतारना शुरू कर देते हैं गलत नहीं है जिसकी जैसी बुद्धि वैसा अपना बना के पूजा करें, है ना कोई बढ़िया मूर्ति बनाता है लाखों पर खर्च करता है कोई तो कोई पत्थर उल कर, तो लाल लाल कर दिया आंख बना दी बस हो गया भगवान खाओ पीओ में ध्यात तो नहीं होता है देखा इसे किसी में भी आप ईश्वर की भावना कर सकते हैं क्योंकि सब कुछ ईश्वर की ही अवयव है इन अवयवों में अवयवी का व्यवहार करता हुआ भी पूजा कर सकते हैं तात् कहने का ईश सूत्र विराट वेधो विष्णुद्रेन्द्रवर्णय विघ्न भैरवारी का राक्ष विप्र क्षत्र विश्शूद्रा गवाश्वृगपक्षिण अश्वत्थ चूताद्या्रीहि तृण आदय जल पाषाण मृत्स्याद्दालाल का ईश्वर ईश्वरा सर्वे वे फलदायश्वरी को ईश्वर को कहना ही है कोई संशय नहीं ईश्वर में और शुद्र भी ईश्वर है विराट भी ईश्वर है वेद मेरे ब्रह्मा विष्णु रुद्र शिव इंद्र अग्नि ये भी ईश्वर है विघ्न मन विघ्न राज गणेश भैरव मैराल मारिका यक्ष रास भी राक्षसन में पूजा करते हिडम्बा का मंदिर है हिडम्बा राक्षसी थी ना भीम का पत्नी बनी वो इसके बड़ा विशाल मंदिर है कहा मनाली में उल्लू मनाली है ना मनाली में प्रसिद्ध इसी का मंदिर का मनाली जो प्रसिद्ध हुआ पहले इसी हो मंदिर हिडम्बा मंदिर आज ही वहां पर बकरा काटते राक्षसी उसी प्रसन्न होती क्या करे बिना खून पे प्रसन्न होती नहीं लोग पूजा में रोज एक बकरा बकरी कुछ निकालते राक्षसियों के मंदिर बने हुए हैं इधर तरह राक्षसा विप्र ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये सब पूजा किए होंगे ब्राह्मण की पूजा होती है हाँ क्षेत्रों में पूजा होता है क्षेत्र में तो नहीं राजाओं को सब लगा लगाते रहते पूजा कर वैश्यों को भी हाँ शेतों की तो पूजा महातो बने हुए हा ही सेठ जी महाराज हाई आई हाँ साबुन लो चाय लो पानी लो ये लो घनेतों के सेठ भी पूज्य महात्माओं के द्वारा पूज्य हो गए और शूद्र सरकारी नौकर क्या है शूद्र तो है शूद्रते जैसे तो करें इधर सरकारी नौकर सा कर रही साहब शूद्र हैं उनको भी हम लोग डीएम साहब आ गए तहसीलदार है भाई है बैठे बोलना पड़ता तो क्या करूद्र भी सम्मान करना पड़ता जातीय शूद्र क्या कर्मण शूद्री जाती शूद्र का भी सम्मान हो रहा है आजकल जाती सूत्र बड़े बड़े अधिकारी बन रहे हैं उनका भी सम्मान करना पड़ता है उनका रिजर्वेशन है ना एक काल चक्र ऐसा है कि किसी समय हमने उनका शोषण किया और अब वो हमारे शोषण में लगे हुए काल चक्र है ना ये ब्राह्मण आदि उनके वर्चस्व था ऊपर और चक्र घूम गया शूद्र नीचे था यूं हो गया अशुद्र ऊपर हो गया ब्राह्मण नीचे पड़ गया चक्र चल रहा कभी कोई कभी कोई अपना एक दूसरे को दबा काम कर चला रहे बिना एक दूसरे का शोषण के कोई व्यवहार होता ही नहीं आप शोषण दृष्टि नहीं रखते इतना ही अंतर है आप सेवा कर ला की भावना आ जाती है नहीं तो शोषण ही तो हो रहा है शोषण के बिना होता क्या एक दूसरे का काम कर रहे हैं काम करने में क्या मिल रहा है आदमी देखता ही है ना हर आदमी साथ देखता मेरे को लग है क्या मिल रहा है ये तो इसीलिए कहते हैं कि आपस में अपने भावना परस्परम भाव काम चला रहे हैं इसलिए शोषण महसूस नहीं हो रहा है इसलिए आपको शोषण महसूस नहीं होता एम कभी कभी महसूस हो भी जाता है इसलिए लड़ाई होती नहीं क्यों लड़ाई हो रहा आपको लगता है ना पति पत्नी में लड़ाई होता है गुरुक्षेड़ों में लड़ाई हो जाता है भाई भाई में लड़ाई बहन बहन में लड़ाई भाई बहन में लड़ाई माँ बेटी में लड़ाई क्यों होता है मुझक लगता मेरा शोषण हो रहा है मेरे को ज्यादा काम करवाते हो मैं नगरणी हूं क्या ये शब्द क्यों आता है क्यों? ये क्यों आया ये शब्द पति के सामने पत्नी बोल रहे क्या मैं तुम्हारे नगरणी हूं ठंड रही पति क्यों बोल रही है? सोशल मैसेज होता अब पति बोलता है मैं तुम्हारा नौकर करूं कमा के साडू क्या वो टा है वही सोशल मैसेज हो रहा है इस साल मेरे को रही परेशान कर रही है जब तक प्रेम से चल रहा तब तक प्रशन भाई सब कुछ तो ठीक ठाक है जहाँ हल्का सा उन्नीस बीस हो गया शोषण में से सब चेड़ों में भी गुरु के प्रति गुरु को भी छेड़े के प्रति व्यवहार ऐसा है ना कि आप लोग जो है या हम लोग हो मूड देखते नहीं कि हर चीज के मानसिक अवस्था स्थिति है आप मान लो किसी कारण से परेशान पाठ लग नहीं रही पुंकी नहीं लग रही टेंशन में अवश्य गुरु जाए और सेवा करो पार्ट लगे पंक्ति नहीं लग रहा, दिमाग खा रहा, है, वा रहा है दिमाग खड़ा सेवा सेवा सेवा लगा रख दिमाग ही टेंशन में आ जाएगा आगे लगता है खून पी रहे पढ़ाई हो नहीं रही मेरी यार पंक्ति तो लग नहीं रही क्यों मेरी तो लड़ाई तो हो रही है मैं सोचता हूँ अब पार्ट लग रहा है सब कुछ सीखते चल रहा है बहुत बढ़िया कुर्सी बढ़िया मैं भी बढ़िया सेवा बढ़िया सब बढ़िया सारे ठीक ठाक भैया नहीं ये सच्ची बात व्यवहार है नहीं तो वो स्थिति जब आती तब पता लगता है वास्तविक सेवा की भावना है क्या निस्वार्थ सेवा तब पता चलता है जब तुम्हारे लक्ष्य पूरी ना हो फिर भी तुम सेवा करो शांत पाओ अपना लक्ष्य पूरी ना होने पर भी हम सेवा करते रहे तब मानी आप निस्वार्थ सेवा करते हैं कितने में होता है ये हम लोग देखा है ना स्वार्थ सिद्ध हो रहा है तो सब ठीक हो रहा है ना सब बढ़िया चल रहा है लेन देन चल रहा ठीक चल रहा है ब्रे गुरु आश्रम में कईयों से यही बात होती थी हमारे गुरु भाईओं के साथ मैं पूछा तुम आए क्यों थे? ये बताओ तुम्हारा उद्देश्य क्या था, था, था।, तो था, था यार? उद्देश्य तुम भूल गए आज तुमको सिंहासन से हटा आज तुम, तुम परेशान हो गुरु को भी गाली दे रहे हो कई गुरु भाई को गुरु जी कर पद बदलते थे जान करके उनके स्वभाव ही ऐसा था फतेह पूरी चीज होनी चाहिए किसी को एक कुरु बिठाओ मैं ज्यादा देर नहीं तो घुस जाएगा खराब कर देता अहंकार भी हो जाएगी बोलते कुछ नहीं तुम गुरु पर नाराज हो रहे हो इसी तरह क्या होगा तेरा उद्देश्य भंग हो गया आने का आते हुए सोच गया मेरी पदोन्नति होती रहेगी प्रमोशन होती रहेगा तुम्हें सरकारी नौकरी करने आया था यही बोलता था मैं सीधे बताया तुम सरकारी नौकरी करना है तुमने देखा है ज्ञान देखा या सिद्धि देखी जो भी देखा और उसके द्वारा मारुशा ने में रहकर तुम ईश्वर को प्राप्त करने आए थे कि नहीं उस दिशा में तुम कहा जा रहे हो देखो अपने आप को और तुम्हें उस दिशा में आगे बढ़ाने के लिए गुरु उल्टा पटक करते रहेंगे जहां देकर तुम्हारा अहंकार बढ़ रहा है तो उस दिशा से पीछे हट रहे हो तुमको पटक दिया होने तुम्हारे हित में कर रहे हैं और तुम अपना हित कर ले रहे हो उल्टा गुरु निंदा करके ये बार बार डे समझा दे गुरु भाइयों को जो जो ऐसे बिगड़ते सम्भलो अपने आप पिछले साल में सप्ताह आश्रम में प्रवचन में ही बात कहा लोग आते कितने वैराग्य से क्या सोच के आते हैं गुरु आश्रम में? प्रियाने के बाद क्या करते पद प्रतिष्ठा पर, पर दाव लगा देते हैं लड़ाई झगड़े हो जाते हैं टेंशन बाजी हो जाती है गुटबाजी होता है या तुम यहाँ गुड़िया का गुट बनाने आए थे बिहारी गुट बनाने आएंगे किसने आए थे तुम यहाँ वही भूल गया गुटबाजी में पड़ गया राजनीति में पड़ गया पद प्रतिष्ठा को लड़ाई हो गया आ सब आ गई, का ड्रामा चल रहा भाई प्रांतवादिता अपने को ला रहे हैं, अपने भर रहे हैं। क्या ये? इसलिए तुम साधु बने थे इसम में आए थे ये आदमी अपना उद्देश्य घर छोड़ने के उद्देश्य भूल जाते बड़ा प्रमाण है बहुत बड़ा प्रमाण है गुरु, तो गुरु की कमी नहीं है ना ना उनकी कमी हो तो उनका कर्म उनको छोड़ो ना आप उसी देख रहे यही तो हमारी गलती हो रही है जो गुरु में दोष देखता है उसे बड़ा दो पाप और कुछ नहीं है उनके कर्म उन पर छोड़ो हम ना करें हर व्यक्ति स्वयं के कर्म नहीं देखता है दूसरे का कर्म देखता है क्या फर्क पड़ता है यहाँ कह रहे ना भाई तुम कीट मकोड़े सब गुरु मानो भगवान मानो ये तो बोल रहे सिर्फ तो बोल रहा हूँ शूद्र को भी भगवान हुआ क्या करते दिक्कत क्या हो पहले जमाने में ऋषि लोग थे वही गुरु लोग थे उनके पत्नी को गुरु माता करके पूछते ही थे क्या पढ़ी लिखी विद्वान होती थी जरूरी था क्या विद्वान होना नहीं अनपढ़ थी जैसा भी रही फिर गुरु माता है पूछे मान लो उसके भाई आ गए गुरु जी के भाई आए मैंने आगे गुरु के गुरु। भाई लोग आ गए आप उसको क्या कहेंगे कहेंगे क्या क्या गुरु है क्या वो पढ़ा लिखा नहीं मूड है कुछ भी है मतलब नहीं क्यों तो गुरु जी का भाई ये हमारी अनादि परंपरा है और आज भी हमारे गुरु अपने आसन में भाई को लाते हैं हम तो उसको गुरु दृष्टि क्यों नहीं देखते वो अपने कर्म से क्या कर रहे गलत कर रहे सही हमें लेन देन नहीं है हम अपनी दृष्टि को तो ठीक रख हैं वो भाई बच्चे जहाँ कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं वो पाप कर रहे हैं कि कुंड कर रहे हैं उनका चिंतन करने का हमें अधिकार ही क्या है गुरु के कर्मों का चिंतन करने का हमें अधिकार है नहीं है तो वह हम उस तरफ जा रहे हैं अपने कर्तव्य को भूल करके गुरु के कर्म का चिंतन करने चल पड़े इससे इस बड़ा गलती क्या होगा ये तो विवेक है ये विवेक होना ही आजकल के साधकों में अभाव हो गया अपने भाई प्रतिजा कर रहे हैं नहीं देख रहे हैं अपने प्रांतवाद करना वो मैं नहीं देख रहा हूं है कि नहीं? अपने स्वजनों को क्यों जोड़ रहे हो? तुम खुद और गुरु को कह रहे हो तुम नहीं करना और चेड़ा कर सकता है क्या चेले को हक इन चीजों को समझते हैं ना अब हर जगह अनुकरण तो होता नहीं है नहीं तो प्रहलाद हिरण्य का अनुकरण कर देता तो क्या होता क्या हिरण्य हो सकता था पिता का भी अनुकरण करें तो कितने अंश में अनुकरण करना चाहिए भी समझने की बात है शास्त्र नहीं कहता है पिता का नकल करो केवल पिता चार सौ से करते रह तुम भी चार सौ से करते रहना ये हमारे शास्त्र का संबंधी नहीं है बल्कि पुराना वे देखने में मिला पिता एक गलत रास्ते में पुत्र को रास्ते में नहीं चलना है बल्कि कोशिश करना है पिता को भी सही रास्ते को लाने की प्रहलाद की बार बार प्रार प्रार्थना की पिता से आप क्यों द्वेश कर रहे हैं आप भी हरी का नाम लीजिए आपका भी कर लिया कोशिश यही किया उसने उसने ये नहीं कहा हमारी परंपराओं को, को देखिए प्रणाम क्या है हमारे गुरु चाहे कुछ उनके शरीर से मान लोक भाई दर्जा बात हो गया कुछ भी गलतियां हो गई उनके शरीर से उस पर हमें ध्यान नहीं दिया जो है।, है हमारे कर्तव्य क्या उनके प्रति यही हम लोगों की भूल हो जाती है तो हमारी भी पतन उनका पतन हुआ है नहीं हुआ भगवान जाने तो विजय तो मुक्ति को प्राप्त कर रहे हैं अब बात नहीं पहले में जाने संसार तो बंद बढ़ते जा रहे हो गए इसलिए हम लोग सिद्धांत जाए सभी को ईश्वर भाव से देखते आद्या अन्य पेड़ों कोई नीम की पूजा करता है तो किसकी पूजा कर रहा है यव व्री जव की पूजा व्री की पूजा तृणादेह घास आदि को मिलकर पूजा करते हैं इतना ही है नहीं जल पाषाण जल, जल मा, गंगा मां, भावना आती है पूजा करते हुआ नर्मदा मैया है आरती है, है जल। पत्थर पतर तो पतर है भावना बना ले पड़ा वो पत्थर है कुछ दिन पहले आप भी वहां पर जाके लघु क्या क्या मालूम कुछ दिन बाद आपकी भावना बन गई इस पत्थर में शिवजी है और उठाकर उसी पत्थर को लाया जिस पर लघु उसी पत्थर उठाकर ला करके अभिषेक तो पर दिया नहीं कल हो सकता मैं शिवजी करके पूजा करूंगा क्या मालूम गंगा पर लोग जाते है शौच करते है, फिर करते और फिर कोई दूसरा आता है तो दो जाकर उठा कर ले जाता पत्थर शंकर भगवान है हमारे भावना पर करें पाषाण भी मृत काष्ठ वाश्यु मिट्टी लोग मिट्टी ले जाते काशी का मिट्टी है काष्ठ लकड़िया वाष्य और जो बड़ाई वगैरह जितने भी होते हैं मिश्रे वर्ग क्या करते हैं अपने अपने अस्त्र शस्त्र को पूजा करते हैं विश्वकर्म पूजा करते नहीं करते विश्वकर्म पूजा बोलते लोग आयुर्जा बोलते हैं कोई लोग ईश्वर पूजा बोलते हैं अपने असल तसल सब चीजों को ईश्वर ही है पूजीता फलदाय पूजा करोगे तो उसको फल भी आपको मिलेगा क्यों नहीं देसी श्रद्धा करोगे वैसे फल मिलता ईश्वर के अवयव है सभी ईश्वर ही है अध्य अवय में अवयवी का अभेद करता हुआ ईश्वर दृष्ट ईश्वर का अवयव किसी भी चीज में आप पूजा कर सकते हैं उसका फल आपको पास तदैव भगवती श्रुति श्रुतिगत जो जिस प्रकार जिसका जैसे पूजा करता है पे वो वही हो भी जाता है तदैव भगवती जिसकी हम पूजा कर रहे हैं इसके प्रति हमारा प्रेम है श्रद्धा है विश्वास है आसक्ति बंद बढ़ती जा रही जिसमें जिस अनुराग बढ़ रहा है अंत में हम वही हो, हो जाएंगे पूजा अनेक प्रकार से होता है ये नहीं आर्थ उतारने का नाम पूजा एक कुत्ते को प्यार कर एक कुत्ते का पूजा है प्रेम भी सबसे बड़ा पूजा का है प्रेम ही सबसे बड़ा पूजा और आज लोग इसी में फंस आज कुत्ता बिल्ली को प्यार है, मनुष्य मनुष्य को प्यार नहीं करता स्कूल से बच्चा आया है बच्चे को प्यार नहीं करते कुत्ते को प्यार कर रहे देखने को मिल जाएगा अंत बनेगा तो बने। से क्या आदमी कुत्ता ही थम्बर था फलोत्कर्ष अवकर्ष तू पूज्य पूजा तं फलम तथा जैसे जैसे जो जिसका पूजा करता है वैसे वैसे उसको वह उस प्रकार का फल भी मिल जाता है और फल में उत्कर्ष अवकर्ष क्यों है पूज्य पूजा अनुसार पूज्य का दम के ऊपर है पूज्य कितना समर्थ है और उसके पूजा के क्रम के अनुपर मिल है कैसे पूजा पूजा का फल पूजी और पूजा दोनों पर निर्भर है विष्णु भगवान की पूजा कर रहे हैं मांस का भोग लगा रहे हैं तमगुनी पूजा हो श्रेष्ठ देवता का कर रहे हो तमोगुनी पूजा कर रहे हो राक्षस की पूजा हो रही है लेकिन बड़ा सात्विक तरीके से कर रहा छोटो पूजा सात्विक पूजा हो रहा दोनों पर निर्भर है पूजी भी श्रेष्ठ हो पूजा भी श्रेष्ठ पद्धति से हो और सर्वश्रेष्ठ हो और पूज श्रेष्ठ हो पूजा निकृष्ट तो फल भी वैसे निकृष्ट कोटि का होगा पूज निकृष्ट हो पूजा श्रेष्ठ तो भी फल निकृष्ट कोटि का ही हो। होगा ये तारतम्यता समझना है पूज्य और पूजा के ऊपर निर्भर है जितनी उत्कृष्ट पद्धति से पूजा करोगे वैदिक पद्धति से पूजा करोगे उतना ही श्रेष्ठ फल मिलेगा और पूज्य भी वैदिक शास्त्र अनुसार वेद में कहा हुआ श्रेष्ठ स्वरूपों की पूजा हम कर रहे हैं तो और अच्छा इसलिए कहते हैं पूज्य पुझ, पूजा अनुसार फल उत्कर्ष अपकर्ष न फल था प्रश्न क्यों उठ रहा है बात क्यों कही जा रही है ये सब कुछ ईश्वरीय है फिर फल में विषमता क्यों होता रहा लोग अलग अलग देवताओं की पूजा क्यों कर हैं अलग अलग फल के लिए अलग अलग देवता पूजा हो रही ना क्यों किसी की भी पूजा करो सभी ईश्वर है ना किसी भी पूजा करो आपकी कामना पूरी होना चाहिए कामना के अनुसार आप देवता भेद क्यों कर रहे हैं है ना? जब सब कुछ ईश्वर का स्वरूप ही है किसी भी स्वरूप ले लो और अपने कामना के लिए पूजा करो फल मिल चाहिए तब नहीं मिलेगा क्योंकि हम क्या कर रहे हैं इतनी सब कुछ ईश्वर है कोई संशय नहीं है प्रत्येक स्वरूप में हम अलग अलग शक्ति की कल्पना कर रहे विष्णु मैं वो ऐसा है लक्ष्मी मने ऐसी है सरस्वती मने ऐसी गुणों वाली है वो विद्या देगी लक्ष्मी बने पैसा देगी आपने उनमें जो गुण देखा है उसके अनुसार आपको फल मिलेगा ना शास्त्रों में जिन गुणों से प्रसिद्धि कर दी गई देवता का उन्हीं गुणों को ध्यान रखते हुए पूजा करते हो इसे फल भी वैसे ही मिलेगा इसलिए कहते हैं ये वैषमत का कारण क्या है पूज्य जनप्रक पूज्या अधिष्ठान पूजना नाम अर्चादीना चात्विकादि वैश्य मित भी साविक राजसिक और तामसिक देवता देवताओं में भी कहा ब्राह्मण देवता शत्रु देवता वैश्य देवता शूद्र देवता वर्णन है जितने मृदगणे उसको वैश्य कहा सूर्य आदि को क्षत्र देवता बोला यमराज जी सबको क्षत्रिय देवता बताया को पूरा शूद्र देवता है शास्त्र में वेदों में ही वर्णाना है ब्राह्म देवताओं में भी सात्विक देवता राजसिक देवता देवता और पूजा भी सात्विक पूजा राजसिक पूजा तामसिक पूजा इसके वजह से अनेक उत्कर्ष और तारतम्यता देखने को मिलता है सांसारिक फल सिद्धि रेवम भवतो तो पूर्व ठीक है इन ईश्वरीय करके अलग अलग फलों की अलग अलग गुणों को लेकर अलग अलग देवता की पूजा करता हुआ मैं भले सांसारिक फलों को प्राप्त करते रहूंगा इन मुक्ति की सिद्धि कैसे होगी सांसारिक फल सिद्धि रेवम भवतु मुक्ति कसी उपासना मुक्ति मुझे किसकी उपासना ज्ञान के लग कोई नहीं किसी उपासना करने से किसी देवता को आरती उतारते रहने से मुक्ति मिलने वाला नहीं उस होगा वह देवता भी आपको सहयोग दे देगा ज्ञान का अवतर होने में ज्ञान का अनावरण होने में आपको सहयोग मिलेगा यानी ज्ञान के अलावा और कोई रास्ता नहीं मुक्ति का मुक्ति तो ब्रह्म तत्व अवतरण ज्ञान ज्ञान पर छोड़ करके और किसी भी साधन से मुक्ति नहीं हो सकती मुक्ति ब्रह्म तत्व ज्ञानादेव नीये युक्तित्व ब्रह्म तत्व ज्ञानादेव मुक्ति कैसे होगी ब्रह्मतत्व तो ज्ञान से ही होगा न और अन्य किसी प्रक्रिया से नहीं हो जैसे आप अपने स्वप्न में परेशान हैं, आप अपने स्वप्न में परेशान हैं, तो लेकिन उस परेशानी से मुक्ति कैसे होगी आपके स्वयं के जगने से होगी आप जैसे जगेंगे वो स्वप्न नहीं उठ जाएगा तो स्वप्न में विद्यमान सारा दुख समस्या परेशानी अपने आप उठ जाएगी स्व प्रबोधन बिना स्वयं के जगे बिना जैसे स्व स्वप्न यथा नहीं वही अपना स्वप्न और स्वाप दुख सुख जैसे निवृत्त नहीं होता वैसे यहां पर भी ब्रह्म बंधन का ज्ञान के बिना सुख दुख का भी है इसका विहानी निवृत्ति नहीं हो सकती दृष्टान्त स्व जागरण मंत्रेण अपने जगने के बिना स्वित्रा कल्पित स्वप्नों दित्रा स्वगतद्र दोषक स्वप्ने यथा नहीं होता तथा ब्रह्मतत्व तो मंत्रेण ब्रह्मतत्व बिना तथा तो ज्ञान कल्पित कल्पित तथा ज्ञान दोष दोषक संसारे यहांता श्लोक नु द्वैत निवृत्तिलक्षणायांक् सदृष्टा तत्वबोधसाध्य अभिधानमु द्वैत का निवृत्ति रूपा जो मुक्ति है यह आपने दृष्टांश तत्व को साथ द्वैत है यह स्वप्न तुम नहीं है यह आपने कहा ये सारा द्वैत क्या है ईश्वर ही है और अब कार्य हो इसे मिट भी जाएगा सपना ही है इसी बात करते हो अभी बोला ईश्वर की पूजा करना चाहिए और रहे अभी, अभी तुरंत सपने खत्म हो जाएगा अपने ज्ञान से। उचित नहीं है क्योंकि यह द्वैत जगत है स्वप्न तुल्य मिथ्या नहीं है यह पूर्व पक्ष निवृत्त से द्वैत से स्वप्न तुल्यवाशं तो सिद्धांतिगत है नहीं अन्य ग्रहण रूपत्वेन तुम तो मस्ती हो क्योंकि द्वैत को और जगा और स्वप्र में क्या सादृश्यता है अन्यता ग्रहण तुम विपरीत ग्रहण हुआ ना जो जैसा नहीं वैसे ग्रहण कर लिया आप देख लीजिए स्वर कहाँ देख रहे हैं आप सबको पता है हम सो रहे थे हमारा मन अपन हृदय में था या पूरी तक नाम के नाड़ी में था कहीं एक जगह चुपचाप बैठा हुआ है अंदर में घुसा पड़ा उस छोटे से देश में छोटा सा चित्र के समान, सातरे से में सारा मुंबई नगरी लंबी चौड़ी चोरी नगरी कमाल, हो सकता है क्या उस खोपड़ा का अंदर उस छोटे से नाड़ी के अंदर जहां मन बैठा हुआ है इतना बड़ा शहर बन सकता है देश तत्व ब्रह्म से हो रहा असंभव है ग्रहण हो रहा है काल काला आप स्वप्न देखे हैं कि आपको जगते ही मालूम में कितने समय देख देखने लगभग गंदा आधे घंटा बीता होगा अब कितना वर्ष बीत गया है कितने वर्षों की बीत जाए सारा जन्म हो गया मर गया है मर, मरने से डर के मर जग गया मृत्यु आगे तो जग गया डर के मारे तो इतनी बड़ी आई बीत गई और यहाँ चला आधे घंटा बीता काल का व्य विचार है देश का व्य विचार है वस्तु का व्यविचार है आप जिन वस्तुओं को जहां देगा स्वप्न में वो चले जाइए वहां पर देखिए मिल गया क्या वस्तु वहां पर निश्चित रूप में? क्या काल का विचार है देश का विचार है और वस्तु का भी व्यविचार स्व अंदर क्या है अन्यता ग्रहण अन्यता ग्रहण क्या है का, देश वस्तुचारित्व तो हम देख रहे हैं यही चीज द्वैत में भी है ना बुद्धि हो जाती है शास्त्र कहते हैं वहां न तो ये देश है न नए काल है न नए वस्तु कुछ भी नहीं वास्तव में जगत पैदाई नहीं हुआ है इसे सिद्ध होता है ये जो दिखाई दे रहा है क्या है ये भ्रम विषय है भ्रांति अन्यता ग्रहण रूपा सादृशता के कारण से स्वप्रतुल्यम अस्त स्वप्र की तुल्यता इन जगत में विद्यमान है ही माया क्रयप्येत सुषिप्तम स्वनमेतीतत्वाद विद्या नृत्यपुत्र प्रहला मंत्रेगा तीनों की तीन नो सुषिप्त स्वनमी यहाप्ने्ती है क्या है ये माया मायात्र इस इसलिए से आप संका न करें सत्य है सपने के समान मिथ्या नहीं है ऐसा आप का नहीं कर सकते अद्वितीय ब्रह्म तत्व स्वप्नोय अखिलम जगत ईश रूपेण चेतना चेतना अद्वितीय ब्रह्म तत्व में अयम अखिलन जगत स्वप्न सारा जगत स्वप्न के समान कल ईश्वर ओ ईश्वर क्या ईश्वर जीव आदि सारा चीज तर्क रही है ईश जीवादि रूपेन, चेतन अचेतनात्मक अखिलम जगत अयम स्वप्न सारा चीज स्वप्न ये पछता बात सुनने में तो ठीक लगता है युक्ति भी ठीक है दृष्टांत भी ठीक है तर्क भी है श्रद्धि भी प्रमाण है इन हृदय मानता नहीं हृदय कहता है ऐसे कैसे होगा मैं सत्य हूं मेरा भगवान सत्य है या नहीं? बहुत मुश्किल है इसका यथार्थ उतरना अद्वैत का जीवन में उतरना बहुत कठिन है, इतनी भेद बुद्धि पक्का है इतना मजबूत है इसको उखाड़ना असंभव है कैंसर जैसा जितनी आप प्रशन काटो अंदर गिरा चढ़ रह जाता है अंदर और जड़ फिर आ जाता है कैंसर वही से कैंसर है ये संसार जितनी भी कोशिश करो को निकालने के लिए भेद को निकालने के लिए बोलते रहो फिर भी थोड़ा से व्यवहार में आया नहीं ध्यान से उतरा बाहर आ गया, से आ गया दो थी दो थी दो थी। नहीं से बाहर आ गया जहाँ व्यवहार में उतरा नहीं वैदी हर बार से रहोगे तो भी जो तो है ज्यादा बीमारी ऐसी हो गई कैंसर है कहा ठीक हो जा मरीज मर गया तब ठीक हुआ <laughs> मरीज नहीं रहा तो मर गया ऐसी तो कई बीमारियां है ना हमारे पास डायबिटीज ऐसी बीमारी है कैंसर ऐसा बीमारी है जो कि आदमी के मरने के साथ ही वो जाता है इसलिए कहीं इन बीमारियों के मित्र व्यवहार करना उनको प्रेम से संभालना तो भाई तू भी रहो कोई बिना किराए किराया मकान में रहना चाहता है रहो भाई यदि इस मकान के अंदर कितने कीड़े आ रहे हैं बिना किराए के रहते हैं चिपकली रहता है चुवा रहता है कॉकरोच होते कितने रहते हैं किराया बड़ा देते हैं क्या आपको आपके मकान में रहते बल्कि आपको भी परेशान करते रहते हैं क्या आप झाड़ू लिए साफ करते घूमते रहते बेचारे नहीं वैसे ही सहन करना पड़ता है कहाँ तक हटाओगे कितना हटाओ और जितने हटाने प्रयास करते जा संख्या का प्रयास कर बढ़ती लगती है। हमने देखा को हम कुछ नहीं करते थे हमारे यहाँ नहीं, इतना। नहीं। ना है। बहुत कम बहुत तुम हटाने की कोशिश नहीं करते ना हमने जितने हटाने की कोशिश करो उतनी देर बढ़ते ऐसा कुछ नहीं हम तो बाहर बैठे रहते हैं बाहर कुर्सी पे बैठ रहता है। हाँ, बाहर बैठे रहते हैं और आग आज जाती तो खुली पट रहती है हवा जब काम करता हूं तो अंदर कंप्यूटर पर काम करता हूँ या कुछ और जब वो करते हैं तो, तो बाहर बहुत समय बैठ रखता हूँ बस गंगा जी का दृश्य में अपना चिंतन मन ध्यासन की जरूरत है ना कमरे के अंदर बैठने की मान ली ध्यास कहीं हो जाए वो बाहर ही बैठे कभी दिन में भी कभी रात में भी होता है। निर्भर होता है क्या कार्य करना है कहाँ करना है कैसे करना है कौन सी सबके सामने करना है कौन चीजों के सामने नहीं करना है। सोच के करना पड़ता है तो बड़ी अरे सिद्धि विद्धि कुछ भी नहीं, कहता था, वो, में कोई नहीं ना, ना, वो तो कृपा है बस इतनी ही हमारी सिद्धि नहीं है तो उनकी कृपा है उन कृपा करके महात्मा तंग मत करो कृपा उनकी है ईश्वर के अनंत रूप है अनेक रूप रूपा विष्णवे वो कौन से रूप की कृपा पर हो रही है नहीं हो रही है तो उनके ऊपर है तो चेतना चेतनात्म सर्वम अखिलम जगत स्वप्न कहा दिखाई दे रहा है अद्वितीय ब्रह्म तत्व अद्वितीय ब्रह्म तत्व में सारा स्वप्न दिखाई दे रहा है हमने देखा फोन लाते हैं ना फोन जब भी फोन निकलते दूसर को क्रोश निकलते हैं तो पहले यहाँ फोन था पचास और निकालते निकालते नहीं दिखा है निकार निकार। देखो प्रैक्टिकल अनुभव हो रहा फिर ये सब निर्भर होता हम कितने क्या कर रहे हैं एक घर में बहुत चीज बड़े परेशान तो मैंने गांव को देखो ऐसा है आप इच्छुआ दानी को हटा दो मारो चुहादानी पकड़ते भी हो तो ले जाकर बहुत दूर छोड़ देना मारना नहीं और चुहादानी में मान रात भर से बेचारा था भूखा फंसा पड़ा तो पहले से रोटी का टुकड़ा तो खिला पानीदार और फिर ले जाके छोड़ के आ जेल में वास करा ना जेल में जिसको रखते हैं ना सरकार तो उसको रोटी खिलाते थ्री में भले वो खुंकार रहा है देश किया है तो भी इसको चेन में रखने के बाद सरकार उसको भोजन देती कि नहीं देती है और तुमने इस चेयर को चेन में रखा किया भोजन क्यों नहीं किया आप कर रहे हो इस भी होते लाके से दूर में कहना भैया तो आज से दूरी राह कर हमारे यहां मत खाया तो। अनावश्यक रात परेशान होना पड़ा ना रात भर आपको छटपटाना पड़ा क्यों आते आप मत आइए जाइए विदा कर लेते देखना संख्या कम हो जाएगा और आप आश्चर्य करेंगे उस घर में चुहोने की किसी को काटना ही बंद कर दे पेगा नहीं तो हर चीज को काट देते कपड़ा सपना एक तो काटना बंद कर दिया तो बड़ा आश्चर्य था चुहे तो, तो उतने के उतने घूम रहे लेकिन कोई चीज काट है आजकल आलू तक को भी नहीं काट उन्होंने खोला रखकर देखा उनके पीठ पर रख के नहीं के देखा अंतर हो गया नहीं हो गया अविंद संख्या भी घटे ये भगवान गणेश जी का वाहन मान श्रद्धा तुम्हारे घर में एक भी बच्चा पढ़ा लिखा नहीं क्यों तो गणेश जी के वाहन की हत्या का दोष है आसे गए उस घर में चार बच्चे उनके चारों अनपढ़ स्कूल के दरवाजे जाकर लौट गए कोई फर्स्ट एंड सेकेंड स्टैंड से आगे बढ़े ही नहीं सबसे ज्यादा ले पढ़ा लिखा तो है तो चौथी कक्षा तक पढ़ा लेता है यही कारण है बंद और आगे तीन साल बाद वो बता रहा आदमी सामने अब चूहा एक भी नहीं हम चाहें कुछ खिलाने तो भी चूहा नहीं आने ही बंद हो गया हंसू मारो मत कुछ मत करो, घूमते रहेंगे अपने आप घूमना बंद कर देंगे आपने। आप दवाई डाल के मारो मत भगाओ मत करना है झाड़ू हटा दिया दूर हो तो से को मत रहा करो ज्यादा या हमारे साधन में भजन में अनुकूलता नहीं हो रही तो आप वहां से हट जाएगी दूर हो जाएगी आप अपने दूसर दूसरे घर जाएंगे मेडम को भी जो आपने तो सीजनल बेचारा है उसको क्या करना सीजनल भीड़ लग जाती है सीज़न में आते हमारे कमरे में भी आते गुफा में भी चले जाते हम कहते भैया के मर ही जाते हैं उनको खाना पीना मिलता नहीं घुटन सा होता होगा उन्हें मर जाते मोती यहाँ लिखी से तू यहाँ आया हम क्या करें हमने तो नहीं बुलाया तो आके मरो यहाँ उसके प्रारंभ को खींच के वाला गया ना तो पुराना में कथा आता ना एक चिड़िया बहुत दुखी था कि, उसको के था भी थे। कि का मौत लिखी का है, है।, तो है हिमालय की गुफा में अभी पहुंचे तो चिड़िया इतनी छोटी सी चिड़िया मौत लिखा हिमालय में उड़ते उठते चलेंगे तो हफ्ता दस दिन लगेगा इसको और इसमें मरना तो यमदूत परेशान थे हम इसकी इसको वहां पहुंचाएगा कौन लेकिन तो पहुंच जाना है। कैसे पहुंचे में नारदी पहुंचे नारदी चिड़िया से क्या बात है और हमको बार बार परेशान हो अच्छा कोई बात हो गए गरुड़ महाराज के बस ए, क्या तुम पक्ष राजा हो तुम्हारे प्रजा दुखी हो परेशान हो क्या है वो जाओ उधर देखो समुद्र पर समुद्र पर क्या बात एस एस है अच्छा तुम मैं ऐसे सुरक्षित जगह रख दूंगा वह कोई नहीं पहुंचेगा तुरंत उठाया एक छलांग हिमालय में पहुंच गया गतना देर लगता है पहुंच तुरंत तूफान रख बंद कर दिया मैं मौत हो गई मौत आते ने पुराण में क्यों कथा दिया आप कहीं भी हो आपके मौत के स्थान पर अपने आप पहुंच जाएंगे कोई ना कोई ऐसी निमित्त आता है उठा तो के ले जाएगा कोई कुछ कर देगा किसी तरह से पहुंच जाएंगे उनकी मौत हो पहुंच रहे लेकिन आप क्यों मार रहे हैं आप मत मारो वो अपने मर जा रहे हैं वहां पर आकर के तो ठीक है झाटू से साफ करो अब चिंटिया आते क्या करो मौसम बारिश से बाहर रहने लगते आपने घर बनाया है चलो बिना चिरा पुस रहने तो मेहमान को फिर अपने को जहां बारिश बंद हो तो जाएंगे आपको भगवान की जो पर अपने आप जाते तो मौसम की बात है। इन, इनसे भिड़ना नहीं है इनसे उद्विग्न नहीं होना चाहिए एक स्वाभाविक प्रकृति का एक प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को सहज रूपन स्वीकार तो अपने आप देखना सब सही हो जाएगा कहीं से किसी परेशानी नहीं भावना के ऊपर निर्भर है आपकी भावना क्या है जिसे ब्रह्मचर्य को पक्का कर दिया तो कहते वैरव्याघा योग सूत्र में है ये सबको अपनाएंगे क्या होता है अलग अलग फल बता दिया अलग विभिन्न प्रकार के पशु सामने बैठे हुए हैं आप असर लड़ भी नहीं रहे हैं और आपको खा भी नहीं रहे हैं ऐसा है? योग सूत्रों में सिद्धियों का ये सब क्यों होता है अपने अंदर की भावना के ऊपर सब निर्भर करता है सब ईश्वर कई ही आने का वे भले से मिथ्या है कौन से आप जब चर्चा कर रहे दृष्टिकोण से चर्चा कर रहे मरना मारने की बात हो रहा है उस अद्वितीय ब्रह्म तत्व में स्वप्र के समान कल्पित उस कल्पित स्वप्र में स्वाप्रिक व्यवहार ही हमें करना पड़ेगा यथाभूत और कहते हैं ना भूतान जो न्याय है जैसा देवता वैसा बली कहीं छप्पन भोग लग रहा है तो कहीं चना लग रहा है कहीं बता सके कि भोग लग रही है कहीं सूखा है तो कहीं मालो माल है भोग लग रहा है जैसा देवता वैसा देवता ऐसी कोई बात नहीं है जैसा भक्त वैसा देवता ये भी ठीक है क्या फर्क फरक आपके अपने भक्तियों ने आप जिसको देवता मान लेते हो जैसा आप अपना गुण वासा संस्कार वैसा को गुरु के मिलते हैं अपने गुण वासा संस्कार तो पहुंचे करें तो उनके से प्रभावित क्यों हुए फिर बाग भले आप गुरु को निंदा कर रहे हो लेकिन पहले आप जो गए थे किससे गए आप कैसे गए अंदर एक प्रभाव तो था ना उनके प्रति अंदर आपने कुछ समझाओ कुछ अपनी गुण अपनी वासना अपनी संस्कार के अनुसार आपने उनको श्रेष्ठ माना और अच्छा मान गए उनसे जितना पाने है पा लिया बाद भी किनारे हो गए तो निंदा क्यों करना है ये, ये तो रास्ते में कई लोग मिलेंगे कई गुरु कई कही आचार्य कहीं पता नहीं क्या क्या होना है सब पार करके चलेंगे तब तो स्वरूप में पहुंचेंगे यदि भी स्वरूप कहीं दूर नहीं है कहीं पार नहीं है लेकिन व्यावर दृष्टिकोण से साफ चलता है करना जीवेश भिन्न भिन्न यो कथम चल तब पाचितम जीव ईश्वर को भी आपने तो जगत के अंदर घुसा दिया जीव ईश्वर को भी मिथ्या बोल रहे हो पहले आपने कहा जीव क्या है ना जगह पर दृष्टि पर डिपेंड है वह दर्पण का दृष्टिकोण से प्रतिबिम को हम क्या कहेंगे जड़ कहेंगे और प्रतिबंध का दृष्टिकोण से चेतन कहेंगे है तो में प्रतिम जड़ है ना चेतन ये कल्पना है पक्षपाती कर दिया दर्पण पक्षपाती मान लिया प्रतिबंध को तो प्रतिबंध जड़ हो जाएगा और बिंब का पक्षपाती कर दूंगा तो चेतन हो जाएगा पहले जो विचार था जीव और ईश्वर को ब्रह्म जो का वो बिंब पक्षपात ने कथन कर दिया और अब अधिष्ठान पक्षन कर रहे हैं जीवर किसान कल्पित है माया कल्पित कहते हैं मायाक पातह